नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मुतबन 90.4 एफएम आज के शो में हमारे साथ विशेष आर्टिस्ट है राधा रामचंद्र जिनको हम सुनेंगे वो बहुत अलग अलग स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस दिया है तो आज उनके कुछ एक्सपीरियंस हम लोग सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से राधा रामचंद्र का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा खराब है इतना अच्छा नहीं बात करने को आता है फिर भी कोशिश कर रही हूँ ओम शांति मैं राधा रामचंद्रा बेंगलोर से आई हूँ मैं पहले आकाशवाणी में, में मेरा कला जीवन शुरू कर दिया चालीस बरस हुआ अभी तक विविध खा प्रोग्राम्स में काम कर रही हूँ वॉइस देती हूँ बाद में एडवरटाइजमेंट और वॉइस फिल्मों के लिए देती थी और कैसेट को भी देती थी बाद में 1986 में मुझे एक मौका मिला टीवी सीरियल्स में काम करने के लिए तब से मैं अब तक 250 सीरियल में काम करी बाद में हिंदी सीरियल मालगुड़ी डेज और संस्मरण सहस्राफंड अंतराल और कई आ, हिंदी सीरियल में किया हूँ और अभी अभी स्वामी विवेकानंद जी का एक जीवन गाथा चेन्नई का कृष्णा चैनल में और पुदुगई में प्रसार हुआ उसमें भी एक लंदन वाले विवेकानंद के शिष्य के पात्र अभिनय किया बाद में हिंदी तेरे गोरी तेरे गाँव में एक मूवी अभी अभी आई थी इसमें एक पात्र की हूँ और इधर पहले बार माउंट अबू को आई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में बहुत बहुत सपना था इधर आने के लिए पर आ नहीं पाई पहली बार इधर आने का मौका मिला है मुझे बहुत बहुत खुश हुआ है ये जगह इतना सुंदर है और सभी इधर ब्रात्रों और बहनों है ना इतना इतना साफ सीधा से बात करते हैं प्यार से बात करते हैं प्यार से खिलाते हैं और इधर सुंदर वातावरण मुझे इतना खुश दे रहा है मैं सोची भी नहीं थी मैं माउंट अबू के बारे में सुनी थी पर आने के बाद ये सुंदर जगह इतना प्रशांत है हमारे लिए वो स्ट्रेस का जीवन ज़्यादा है नगरों में इधर आने के बाद स्ट्रेस कम होने के लिए ट्रैफिक पोल्यूशन नहीं नॉइस पोल्यूशन नहीं और हवा की भी पोल्यूशन नहीं इतना सुंदर है मुझे इतना खुश हो रहे हैं क्यों मैं इसी इतनी दिन तक मैं क्यों आ नहीं पाई वही सोच रही हूं अब आने के बाद सोच रही हूं हर बरस हुए तो भी आने के लिए मन चाहता है इतना खुश दिया है माउंट अबू की वातावरण बहुत अच्छी बातें आपने बताया और आप एक आर्टिस्ट होने के नाते किस तरह से आकाशवाणी से फिर टीवी वी सीरियल और फिर फिल्मों में आपने काम किया तो ये एक सिलसिला आपका रहा कि आप वॉइस पहले देते थे फिर बाद में एक्टिंग भी आपने किया है तो वॉइस आर्टिस्ट और, और एक्टिंग शूट जब किया जाता है तो दोनों में क्या अंतर है क्या डिफरेंस है देखिए वॉइस में सिर्फ सुनते हैं देख नहीं पाते हैं पर वॉइस में इतना बल होना चाहता है क्योंकि हम रोना वो सुनते हैं वो वॉइस में इतना वो सभी इफ़ेक्ट्स देना पड़ता है पर वीडियो में हम क्या टीवी सीरियल में मूवी में देखते हैं ना वो पर्सनल में मुंह देखते हैं वो आस वो आसान है पर भी देखने से थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है वॉइस सुनने में एक एक मौका रहता है क्योंकि वॉइस सुनने का कई किधर रहता है ना उधर भी वो सुन सकते हैं अब आप ए रेडियो में ये मेरा वॉइस लगा रहे हैं ना वो किधर भी सभी सुन सकते हैं पर वीडियो किधर भी टीवी नहीं रहता है ऐसे कोई हो सकता है इसीलिए वीडियो का देखने के देखने से आसान और श्रवण जल्दी हो जाता है इसीलिए मैं दोनों भी मुझे बहुत पसंद है पर भी मैं पहली बार आकाशवाणी से आई हूँ ना इसीलिए मैं मुझे एक वो माँ का घर दिखता है मुझे आकाशवाणी से और ये मुझे बहुत पसंद हुआ क्योंकि विविध पात्रों में भावपूर्ण से हम करते हैं ना वो लोग बहुत चाहते हैं देखते हैं ना हमें मुँह से मुँह देखते हैं ना इसीलिए इनको भी हमारे लिए इधर गए तो भी हम हम नोटिस करते हैं और प्यार से बात करते हैं इसीलिए मैं भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि इतना मुझे दिया है ना इधर आके आप तो ये का ये मेरा वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वो भी मेरे मैं कलाकार होने के नाते इसीलिए मुझे बहुत खुश होता है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि वॉइस आर्टिस्ट और जो टीवी आर्टिस्ट होता है दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है आकाशवाणी में सिर्फ आपकी वॉइस जाती है और फिर टीवी या फिल्मों में जो है देखते हैं तो देखने से इम्पैक्ट ज़्यादा होता है असर प्रभाव ज़्यादा होता है और सुनने में उतना नहीं और सुनने के लिए दो चीज़ें हैं कि आप कहीं भी सुन सकते हैं और देखने के लिए पर्टिकुलर उस जगह पर जाके ही उस जगह पर बैठ ही आप देख सकते हैं और आपका टाइम और एनर्जी दोनों लग जाता है उस और आकाशवाणी में जब रेडियो चलता है तो वॉइस वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के आप काम भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो थोड़ा सा वो दोनों चीज़ें ही अपने आप में अलग पहचान रखती है अपने आप में उसमें एक खूबसूरती है तो ऐसे तो आपने दोनों जगह काम किया तो इसलिए दोनों चीज़ों को आपने इन्जॉय किया है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे एक आर्टिस्ट को काफी स्ट्रगल भी करना पड़ता है कहाँ कहाँ जैसे आप फिल्मों में जाना हो टीवी में जाना सुना है ऐसे हमने कि कोई भी फिल्म लाइन में जाता है तो उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है ऐसा क्यों बोला जाता है क्या प्रॉब्लम क्योंकि रिकग्निशन इतना आसान है लोगों को हम पहचान के जाना पड़ता है और हमारे फोटोग्राफ्स नहीं तो वॉइस रहे तो वॉइस का एक आ, स्क्रीन टेस्टिंग रहता है ना वो करना पड़ता है क्योंकि सभी लोग सबको मालूम नहीं पड़ता हम जा के हम ऐसे करते हैं पहले पहले पहले मुश्किल तो होता है बाद में हम हमारा काम कैसे करते हैं ना वो इनको पसंद आए तो ये परवाने हम क्या कैरेक्टर दिए तो भी चलता है और अच्छे तरफ से करते हैं इनको वो कॉन्फिडेंस रहे तो वही बुलाते हैं हमको इतना मुश्किल नहीं आजकल के दिनों में पर बहुत बहुत कलाकार आज आज के दिनों में आप देख सकते हैं इसीलिए आपके काम में श्रद्धा और सिंसियरिटी ये सभी रहे तो काम इतना कष्ट नहीं पाने के लिए आ, हम खुद जाके हमारा इंट्रोडक्शन दिए तो आ, वो सफल होता है मेरे क्योंकि मैं अट्ठाईस वर्षों से मैं सीरियल में काम कर रही हूँ 1986 86 से आज तक करी हूँ 1988 से फिल्मों में आ, अब तक पचास फिल्म की हूँ इसीलिए मुझे इतना तकलीफ़ उठाने का कोई अवसर नहीं मिला है क्योंकि वो ही पहचान के बुलाते हैं ये काम को ये फिट होता है ये काम ये ये ये कैरेक्टर दिए तो ये अच्छी करती है इसको वो कॉन्फिडेंस रहे तो वो हमें वो ही बुलाते हैं ये, ये मेरे मन में या मेरा विचार ऐसा है <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राधा रामचंद्र जी मुझे लगता है कि हम लोगों का अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और हम खुद ही जाके अपना प्रेजेंटेशन दें और सामने वाले को अगर अच्छा लगता है उनको लगता है कि कॉन्फिडेंस है इसके अंदर ये कर सकता है उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो सामने से बुलावा आता है ये आपका कहना है और मोस्टली यही चीज़ें होती है कि कई बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग आ, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं हमें कौन डायरेक्टर है कौन सीरियल्स कौन से कंपनी है कुछ पता नहीं है तो उसमें भी ढूंढने में शायद बहुत मुश्किल टाइम जाता है हाँ होता है हर काम में तकलीफ तो उठना ही पड़ता है किधर गए तो भी तकलीफ उठना पड़ता है हम जाके क्योंकि आप कौन है ये कोई को पता नहीं चलता है हम जाके प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से बात करके या प्रोडक्शन मैनेजर्स रहते हैं इनके साथ हम बोल के ऐसे मैं करती हूँ ये फ़ोन नंबर मेरा है आप कोई अच्छा कैरेक्टर मुझे क्या अच्छा लगता है ना वो कैरेक्टर रहे तो हमें बुलाइए नहीं ऐसे कई बार होता है मुश्किल तो होता है पर थोड़ा पहले पहला आ, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने तक हम कोशिश करना तो पड़ता है हर काम में भी कोशिश ना करें तो कोई काम आसान नहीं होता है ऐसे इसी भी पर क्या है एक कलाकार होने के नाते किसी हर एक आदमी को हम पहुंच सकते हैं नहीं तो क्योंकि हम घर में ही रहते हैं वो पहुंचने के लिए नहीं होता है जाना पड़ता है पहले पहले बाद में वो ही बुलाते हैं ये अच्छी बात आपने बताया कि शुरुआत में तो स्ट्रगल पीरियड है उसमें आपको पहले अपनी पहचान देके सब जगह आना चाहिए और उसके बाद फिर जहाँ से भी कॉल आते हैं वहाँ पर उस कैरेक्टर को आप पूरी तरह से निभाएंगे तो एक बार पहचान बन जाने से फिर आपको जो है रेगुलर वो चीज़ें मिलने लगते हैं यही बात है तो चलिए बहुत अच्छी बात राधा रामचंद्र जी ने हमें बताया कि किस तरह से आप फिल्मी आर्टिस्ट या फिर टीवी सीरियल में जॉइंट होना चाहते हैं तो शुरुआत में खाली थोड़ा सा मेहनत लगता है और आप पहले तो आपको घर से बाहर निकलना होगा और सही जगह पर यानी राधा जी जो बताए हैं वो एक तो बताया कि आप प्रोडक्शन मैनेजर से डायरेक्टली मिल सकते हैं प्रोड्यूसर से मिल सकते हैं डायरेक्टर से ये तीन लोग हैं जो आपको जो है सिलेक्ट करके आपको अपने आपको देखकर कैरेक्टर दे सकते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ बात करके भी कोई फायदा नहीं है लेकिन आप अगर कोई भी कंपनी या मीडिया का जो भी कंपनी होता है उसमें प्रोडक्शन मैनेजर या फिर प्रोड्यूसर से डायरेक्ट मिल जाते हैं और उनको अपना बारे में बताते हैं अपना करेक्टर के बारे में बताते हैं तो वो जब भी उनको लगा कि ये कैरेक्टर की जरूरत है तो वो बुलाएंगे एंड डेट इज यचुनिटी वहाँ से फिर आपकी शुरुआत हो सकती है बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफ सुनते रहो, रहो। प्यार की देने वाले मुझे प्यारिंदगी देने वाले कभी गम ना देना खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मोहब्बत के वाले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 तेरे हवाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम न देना खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले mani भरोसा है हमको मोहब्बत तेरी भरोसा है हमको मोहब्बत तो मेरी ये डर है जमाना जुदा कर न डाले खुशी प्यारी की जिंदगी देने वाले कभी जमना देना खुशी देने वाले मुझे, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी आप सुन रहे हैं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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राधा रामचंद्र जी से जो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपने दिल से जो एक्सपीरियंस किया है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो सिंपली जब व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है बहुत जल्दी तो ऐसे ही एक बात मैं पूछना चाहूँगा राधा जी आपसे कि हम लोग एज ए आर्टिस्ट बहुत सारे चीजें होती है नए नए कोई कैरेक्टर आज इसने ये दे दिया दूसरा सीलियर मिला तो उसमें दूसरा एक्शन हमको करना होता है तो वो रोल आप चेंज होता है तो आप किस तरह उसका प्रैक्टिस करते हैं हम बोलते हैं एप्टीट्यूड वो इनवर्न है कई बार हम सबको ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं आदत होना चाहिए किसी कैरेक्टर हम प्ले करना है तो वो इनवॉल्व होना पड़ता है हम मन में सोचे तो अगर कोई जगह देखे रहे तो वो हम वो इंट्रोडक्शन करके वो करना पड़ता है मेरा हिंदी थोड़ा खराब है इतना अच्छा नहीं बात करने को आता है फिर भी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये इनबॉर्न इन्वा, है टैलेंट है कई लोग ट्रेनिंग लेते हैं नहीं तो कैरेक्टर हम क्या सोचते हैं इसका कैरेक्ट्रिस्टिक्स क्या है गुस्सा रहे तो वो, वो हम वॉइस से कंट्रोल करके गुस्सा जैसे फेशियल एक्सप्रेशन और डायलाग में भी दिखाना पड़ता है वो दिखाए तो क्या है वो सॉफ्ट कैरेक्टर्स रखता है वो रफ़ कैरेक्टर्स रखता है ऐसे दुख भरी हुई कैरेक्टर रहता है सबको हम स्टडी करना पड़ता है माइंड में मन में वो कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सोचे तो वो ऑटोमेटिकली वी कैन वो लेथिंग इज़ वे हैव टू थिंक व्हाट्स द टाइप ऑफ कैरेक्टर हम कैसे करना है ऐसे सोचे तो आ, ओ, ओ क्या होता है डायलॉग देते हैं डायरेक्टर बताते हैं कैसे करना एक कैरेक्टर कैसा है वो बताने के बाद हम खुद करना वही सभी अमिताभ बच्चन शाहरुख खान जैसे हो नहीं सकते हैं क्योंकि इनका इनबार्न टैलेंट है क्या डायरेक्टर बोलते हैं ना वो इतना आसान से और वो इन्वॉल्व हो के करते हैं ना और वो डायलॉग में भी बताते हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन देते है क्या देखने वाले को इतना इम्प्रेस होता है वो कितना नेचुरल है वो जैसा कैरेक्टर है ना वैसा ही है कलाकार वो मन में आए तो वो क्या होता है सभी लोग इनको चाहने के लिए जाते हैं वही को ही इम्पॉर्टेंट है कोई कलाकार को वो कैरेक्टर्स क्या होता है वो अच्छी तरह से समझ के परफॉर्म perform करना परफॉर्मेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बहुत ही अच्छी बात राधा जी ने बताया कि एक कलाकार को जो है अपने अंदर इन बिल्ड जो टैलेंट है वो होना चाहिए और काफी बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति को जो करियर मिलता जो आ, रोल मिलता है उस रोल को अगर उसी ढंग से करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है नेचुरल वे से जब हम लोग उन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं तो सामने वाले को भी काफ़ी अच्छा लगता है और वही एक कलाकार की विशेषता है निशानी है ये राधा जी ने हमें बताया है तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि राधा जी आप काफ़ी समय से इस लाइन में जुड़े हुए हैं काफ़ी आपने काम किया है तो इन ऑल लाइफ में जैसे कि पीस चाहिए लोग काम क्यों करते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में पीस मिले शांति आए सुख मिले तो क्या हम लोग ऐसे फिल्म लाइन में या किसी में भी काम करके हम लोग फील कर सकते हैं कि मैं एक पीस आ गया मेरे पास हाँ कोई काम अच्छी तरह से हम करते हैं ना कोई काम आर्टिस्ट की ही नहीं कोई काम हम ठीक तरह से किए तो हमें इतना खुश मिलता है मैं अच्छा किया एक आर्टिकल पब्लिश हुए तो पेपर में एक आदमी को कितना खुश होता है हाँ मेरा आर्टिकल संगीतकार अच्छी तरह से संगीत गाना गाए तो बाद में वो रेडियो में या परफॉरमेंस को देखते हैं ना वो इतना खुश होते हैं वो आनंद किधर भी नहीं मिलता है क्योंकि वो आनंद खुद का ही है किधर गए तो भी आ ये मेरा गाना है ये मेरा लिखावट है ये मेरा परफॉरमेंस है ऐसे रहे तो हर एक आदमी को इतना खुश मिलता है क्योंकि काम में हम वो आनंद पाना है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम एंजॉय करना हम क्या काम करते हैं काम कैसा रहे तो भी हम वो काम में आनंद लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग जो चीज़ें चाहते हैं जैसे आपने सोचा कि मैं एक्ट्रेस बनूं आपको एक फिल्म मिल गया आपने एक्टिंग भी किया फिल्म बहुत चला पॉपुलर हो गया ये हम लोग को टेम्पररी नहीं लगता है कि खुशी ये थोड़ी देर के लिए है क्योंकि फिल्म फिर वापस दूसरा कोई फिल्म आ जाएगा फिर दूसरा कोई आर्टिस्ट आएगा लोग उसकी तरफ जाएगा तो वहाँ पर मुझे कैसे अपने आप को मैनेज करना लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पीस है वो कैसे है? मिल सकता ये तो चीज़ बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई कलाकार को वो अपॉर्चुनिटीज है ना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्या क्या करना है नए नए लोग आते रहते हैं हम वो स्वीकार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या आए तो भी हम किसी जीवन के अंश में मैं क्या बोलती हूँ हम क्या आए तो मेक द वे द लाइफ इजी हम लाइफ को आसान से लिए तो क्या मुश्किलें आए तो भी होता है अगर हाँ हम किए इतने दिन तक मेरा था किया अगर मेरा तकदीर रहे तो आता है नहीं तो नहीं इसीलिए मैं क्या अच्छा काम किया है ना वो अच्छा वो याद रख के हम खुशी से रहने तो आनंद भी मिलता है खुशी भी मिलता है नहीं तो क्या होता है स्ट्रेस और टेंशन हम कितनी दूर तक लेके चलते हैं ना उतनी दूर तक हम चलता ही रहता है इसीलिए वो हम जिंदगी को कैसे आसान लेते हैं ना वो इम्पोर्टेंट है चलिए राधा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत ही अच्छा अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ में मैं चाहूँगा कि छोटा सा मैसेज जीवन में खुशी ऐसे ही नहीं आता है हम लेना पड़ता है जीवन में हाँ ये एक खुशी ये हमारे जीवन में सुख दुख दोनों हमारे साथ रहता है हम जीवन में कैसे लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट है अगर सुख मिले तो हर रोज सुख मिलता है ऐसे सोचना भी छोड़ के दुख मिले तो वो दुख परमानेंट है हमारे लिए हमेशा रहता है वो भी सोचना बंद कर दीजिए आजकल से मेरा आशा है सब लोग जीवन में आनंद रहे, कष्ट तो आता है सुख भी रहता है जैसे रात तो और दिन रहता है ना, ऐसे सुख में आनंद करके दुख में पूरा जीवन भर दुखी नहीं रहता है हम सामना तो करना ही पड़ता है और सामने करने में हम आसान से जीवन ले सकते हैं इसीलिए दुखी ना हो स्ट्रेस आने से दुखी ना हो और खुश से खुश रहो कैसे हम जीवन लेते हैं ना ऐसे जीवन चलता है मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा संकट तो आता है पर निभाना ज़रूर है इसीलिए भगवान की प्रार्थना करने से हम कोई कष्ट को दूर कर सकते हैं क्योंकि मन में वो शांति मिले तो हम क्या कष्ट आयत भी सामना कर सकते हैं इसीलिए क्या आयत भी आप जीवन को आसान से लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं सुख आए तो खुशी मनाएं लेकिन दुख जब आए तो ऐसा नहीं कि पूरा दुखी हो जाए परेशान हो जाए दुख में आप थोड़ा सा अपने आप को धैर्य दें और ईश्वर को याद करें ऐसी बहुत ही अच्छी बात राधा जी ने हमें बताया है और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे भी ये मौका मिलने के लिए बहुत बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि ये कलाकार को इतने से ज्यादा कोई नहीं चाहते हैं क्योंकि ये रिकग्निशन हम बोलते हैं ना ये आप मुझे दिया है इसीलिए मैं बहुत खुश और आपको भी बहुत आभारी हूँ मधुबन की सभी श्रोतराओं को मेरा नमस्कार ओम शांति नमस्कार आप सुन रहे रेडियो 90.4 एफएम सुनते रहो तू नसीब है बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है बड़ा खुश नसीब है चलाए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 तो कहां थे तेरे काबिल तेरा क्रम है तूने दिया दिल। हम तो कहाँ थे तेरे काबिल तेरा क्रम चल के आ गई मंदिर वो तो बादशाह है भले ही गरीब है हाय वो तो बादशाह है भले ही गरीब है उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है उसे और चाहिए क्या जिसके गरीब है